तो श्री कृष्ण ने देखा बलराम जी की ओर बड़े भाई हैं अब इनके सामने ये ऐसी बात कर रही है सो इशारा की अच्छा समय से मैं तुम्हारे घर आऊंगा और आगे बड़े महाराज हाँ, सो धनु जाग के लिए धनुष जहां रखा था वहां गए और वहां जाकर के रक्षकों के मना करने पर भी धनुष को तोड़ दिया और तोड़ दिया तो एक टुकड़ा लिया बलराम ने और एक कृष्ण ने जितने पहरेदार थे चौदह हजार उनको मार करके वहां से भगा दिया और लौट आए महाराज जहां नंद बाबा ठहरे थे वहां अब तो महाराज गाँव हल्ला मचा जो श्रमिक थे वो कहने लगे ये श्रमिकों श्रमिकों के पक्षपाती हैं जो दुष्टों के दुश्मन थे वो कहने लगे तो दुष्टों को मार डालेंगे मालियों ने कहा कि खेतीबाड़ी करने वालों के प्रेमी हैं दर्जियों ने कहा हमारे पक्ष में हैं स्त्रियों ने कहा कि बस बस इनसे बढ़ करके तो हमारा प्यारा और कोई नहीं क्योंकि इन्होंने जब कुबड़ी को इतनी सुंदर बना दिया और अपना लिया तो अब बस ब्यूटी हाउस की तो कोई जरूरत ही नहीं नारायण सारा सारे ब्यूटी हाउस उठा दो मथुरा से है नारायण अब ये लौट आए और नंद बाबा के साथ मिलकर के भोजन किया और रात के समय विश्राम किया अब आगे का की कथा आपको फिर सायन सुनाएंगे ओम शांति शांति ही शांति, ही, शांति ही। चलेंगे हो सब चलेंगे कमल है हेमान सब सब चले ऐसे पहुंच O Adoree, O King. थे स्म विश्व तहुदय नर्भरास्तूप कल्याणी कांडाणी विमृशती मधुर गुणी चं तत्पूर्णनंदकुमिय मे निर्दय ओ श्री कृष्ण चमथुरा देख दिखाते लड़के आए नंद बाबा के शिविर में और वहां खान पान करके आराम से सो गए निर्द निद्राई निर्दय लेकिन कंस को जब मादन पड़ा काम करने वाले जो रजक आदि थे वो तो डर गए और दर्जी और महली आदि जो थे सो सब उनके पक्ष में हो गए और स्त्रियां सब हो गई पक्ष में और चौदह हजार राक्षसों को दो बालकों ने मार दिया दीर्घ प्रजागरों भीता है कामनम देशम लुब्धम भीतम कामी आदमी को जल्दी नींद नहीं आती है रात में क्रोधी को भी नींद नहीं आती है और जो बहुत लोभी होता है चोर आदि उसको भी नहीं आती है और जो भयभीत हो डा हुआ आदमी हो उसको भी नींद नहीं आती है प्रभुषंति प्रजागरा उनको जल्दी नींद नहीं आती है कंस को तो नींद नहीं आवे रात को उसको पूरे पूरे स्वप्न दिखे प्रातः काल होने से पहले ही वो तो उठ गया और उसने आज्ञा दे दी कि जो मंच है दंगल के लिए मल्ल के लिए जो मंच बना है उसको सजाओ ऐसा सजाया गया कि कंस कंस के लिए सबसे ऊंचा मंच बना हुआ था संसार में व्यवहार में सबसे ऊपर अभिमान ही बैठता है नीचे बैठने वाले के तो बड़े उदार होते हैं विदयी होते हैं सदगुण संपन्न होते हैं पर कंसती कशी हिंसायाम जो दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है वो नीचे बैठना पसंद नहीं करता हमेशा इसे ऊपर बैठता है उसके लिए बड़ा ऊंचा मंच बना और उसके साथ बड़े बड़े जो है भागवत में तो मंडलेश्वर शब्द का ही प्रयोग है मंडलेश्वर मध्यस्थ हो हृदय ना चार और मंडलेश्वरों के बैठने की जगह मंडलेश्वर माने जैसे तहसीलदार हैं कलेक्टर हैं राज्यपाल हैं ये उनका मतलब है और फिर नागरिकों के लिए एक और स्त्रियों के लिए एक और देहात के रहने वालों के लिए एक और यथा यो योग्य सब मंच सजा दिया गया और जो मल्ल थे युद्ध करने वाले वो सब वहां आए गए और महाराज कोई अखाड़े में धूल लगाए अपने शरीर में और कोई अपनी मुस्क जो है वो मले और कोई जान और कोई ताड़ी बजाये इस तरह से मल्ल सज गया और सब लोग आकर के अपने अपने स्थान पर बैठ गए मेरा कृष्ण और बलराम थोड़ी देर से आए क्योंकि तो जब सब लोग आके बैठ गए वहां और खूब सजावट हो गई तो वे दरवाजे पर आए और आए तो कंस ने वहां कुबलया पीर नाम का एक हाथी खड़ा कर रखा था कुबलयम इति कुबलया पीड़ा कुबल भूबल संपूर्ण भूमि को धरती माता को जो तकलीफ दे उसका नाम कुबलया पीढ़ है भर है ये तो स्तब्ध मत वाला मदमत हाथी दरवाजे पर खड़ा अब श्री कृष्ण बलवान आए तो उन्होंने कहा कि ओ पुलवान हाथी को हटाओ नहीं तो अभी तुम्हें और तुम्हारे हाथी दोनों को जमराज के हवाले करते हैं अब बला हाथीवान ने तो कभी ऐसी बात सुनी नहीं थी उन्होंने कहा भाई हम लोग देहात से आए हैं शहर की बोली चाली समझते नहीं हैं जैसे बोलते हैं वैसे सुनो हटाओ जल्दी महाराज उसको तो आया क्रोध उसने हाथी को चला लिया उनकी तरफ अब आ, कभी ही श्री कृष्ण उसको सूढ़ई पकड़ के खींचने लग जाए कभी हाथ पूछ पकड़ के खींचे और कभी हाथी उनके ऊपर आक्रमण करे दस हजार हाथियों का बल एक हाथी के भीतर था कभी वो उनके ऊपर दोनों दांत से आक्रमण करने के लिए जब टूट पड़े तो उसके दोनों पाओ के भीतर होके पेट में से निकल जाए दूसरी तरफ अब बहुत देर तक पैथरेबाजी होती रही और अंत में उसको गिरा दिया उन्होंने और उसी के दात उखाड़ और वो पिटहासा महाराज की वो जो हस्तिक्व था पिलवान था और हाथी था वो दोनों मर गए अब उसको मारने में क्या हुआ कि उनके शरीर पर हाथी के खून के छींटे पड़ गए और पीप के छींटे पड़ गए और बीभत सरस जैसे मूर्तिमान हो गया हो ऐसे हो गए और उसी हालत में वो जो, जो रंग था जहां मल्ल जो धुना था दंगल देखने के लिए सब लोग जहां बैठे हुए थे एक एकाएक दूसरे से so, महाराज उनको देखते ही सारी की सभा सारी सभा उठ के खड़ी हो गई अब तो कंस का बड़ा भारी अपमान हुआ दो महाराज मामूली मामूलीर के बालक और सभा में आवे और नारायण सब के सब लोग उसको देख के यहाँ तक कि जो उसके पास बैठे हुए मंडलीश्वर लोग थे नारायण वो भी उठ के खड़े हो गए मंत्री भी खड़े हो गए कंस बैठा रहा पर उसने बड़ी क्रूर दृष्टि से सबको देखा और आज्ञा दी कि सब लोग जल्दी बैठ जाओ अब श्री कृष्ण को देख करके महाराज सबके मन में अलग अलग भाव आया वस्तु तो एक तो ही है लेकिन अपने भाव से ही अलग दिखाई पड़ते है नारायण यही तत्व की बात है कि जैसे एक ही गुलाब का फूल आंख को लाल और त्वचा को कोमल और नासिका को सुगंध और जीव को कड़वा मालूम पड़ता है और कान के लिए चुम शब्द करता है महाराज मैं भगवान तो एक ही है परंतु जो जिस नजर से देखता है उसको वैसे दिखाई पड़ते हैं मल्ला नाम असनिर नृणाम नरबरा स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान पहलवानों ने देखा कि ये कोई वज्र आ रहा है ये शरीर इसका हारमानस का बना हुआ नहीं है हीरे का बना हुआ शरीर है वज्र शब्द का अर्थ संस्कृत में हीरा होता है बड़ा कठोर होता है लोहे से नहीं टूटता है मल्ला राम असनल नृ जो मनुष्य थे उनको मालूम हुआ हम लोगों में कोई श्रेष्ठ है और स्त्रियों को मालूम पड़ा की ये तो साक्षात काम आ रहा है और गोपो को ऐसा मालूम पड़े कि हमारा भाई बंधु है और नारायण दुष्टों को मालूम पड़े कि ये हमको दंड देने के लिए कोई शास्त्रता आया हुआ है इस कंस को मालूम पड़े हमारी मौत आ गई है और मूर्खों को मालूम पड़े कि ये कोई विराट तत्व तो मूर्तिमान हो करके आ गया है और जोगियों को मालूम पड़े की परम तत्व तो है तो इस प्रकार रंग में आते समय एक ही श्री कृष्ण जिसके मन में जैसा भाव वैसे ही दिखाई पड़े ये सृष्टि का जो दर्शन होता है वो वासना विशिष्ट मन से होता है जिसके हृदय में जैसी बासना होती है उसको ये दुनिया ऐसी मालूम पड़ती है नहीं तो ये कहीं पुरुष महाराज आता है आ, बेटे को बाप मालूम पड़ता है बाप को बेटा मालूम पड़ता है भाई को भाई और स्त्री को पति आदमी तो एक कही होता है अब वो कोई आदमी नहीं देखता आदमी को आदमी कोई नहीं देखता सब अपने रिश्ते नाते से ही देखते हैं ऐसी भगवान की बात है अब जब आए महाराज तो उनको देख करके तो सब आपस में चर्चा करने लगे कि अरे ये तो वसुदेव के पुत्र हैं और नंद बाबा के यहाँ छिपा के रखे गए थे और इतने दिनों में देखो ये कैसे बढ़ गए हैं ये तो साक्षात लोग कहते हैं कि नारायण हैं और कंस के उपद्रव से यदुवंशियों का नाश करने के लिए आए हुए हैं अब आपस में तो महाराज चर्चा चलने लगी अब ये गए तो जाने पर चाणूर में इनको बुला लिया क्या वखाड़े में और बड़े प्रेम से बोला कि देखो कृष्ण ये हमारे राजा हैं कंस महाराज विराजमान हैं और प्रजा का धर्म है कि अपने राजा को प्रसन्न रखे तो ये चाहते हैं हम लोगों का मल्ल युद्ध देखना और हमारा ये धर्म है कि इनको मल्ल युद्ध दिखाए ये जैसे प्रसन्न हो वैसे हम लोगों को करना चाहिए श्री कृष्ण ने कहा कि भाई चाणूर जी तुम जो कहते हो सो तो बहुत ठीक है इसमें कोई दोष नहीं है हमें हमें भी महाराजा को मल्ल युद्ध को मल्ल युद्ध माने कुश्ती हो कुश्ती लड़ना कही तो दिखाना ही है पर यह है कि जो बड़े हैं बलवान हैं वे बलवानों से लड़ें और जो बालक हैं अपनी अपनी जोड़ से सबको लड़ना चाहिए और कोई अन्याय यहाँ नहीं होना चाहिए सो चाडू ही कहा देखो अब यहाँ बनने की कोई जरूरत नहीं है तुम न बालक हो न किशोर हो और ये बलराम भी ऐसे ही हैं तुम लोग तो बड़े बलवान हो जंगल में मंगल करते रहते हो पहाड़ में वन में सर्वत्र गाय चराने के लिए जाते हो आपस में कुश्ती लड़ते हो दूध दही घी खाते हो सो तुम तो बड़े तगड़े हो ना तुम्हारे लिए ये कोई नियम नहीं होगा कि कौन किसके साथ लड़ अब महाराज श्री कृष्ण ने भी हाँ कर दिया अब जब भगवान श्री कृष्ण ये चाणूर साल तो साल बड़े बड़े जो पहलवान थे कंस के वो वहां आए हुए थे अब महाराज जोड़ी छंट गयी कि श्री कृष्ण और चाणूर की एक जोड़ी और बलराम और मुस्टिक की एक, एक जोड़ी पहले इनकी कुश्ती होगी अब जब महाराज अखाड़े में ओ, बड़ा बलवान था महाराज चानूर जिसको अपने छाती से लगा के दबाए दे वो चूर चूर हो जाए महाराज उसका चाण देना जो था नारायण उसका जो छाती से लगाकर दबाना था वही सबसे बड़ा संकट था और मुष्टिक और बलराम जब भिड़े दोनों तब स्त्रियां जो हैं वो आपस में चर्चा करने लगी कि ये वही कृष्ण है जिनकी गुण हम लोग सुना करते थे और इन्होंने ये बलराम है और ये देवकी वसुदेव के रोहिणी वसुदेव के पुत्र है और ब्रज में जितने असुर गए राक्षस गए उनको इन्होंने मारा और धन्य है वे जो वे ब्रज की स्त्रियां जिन्होंने वहां चलते फिरते खाते पीते ने इनका दर्शन किया है गाय दोहने में इनका दर्शन धान कूटने में इनका दर्शन धन्या ब्रजस्त्रीय उक्रम चित्त जाना हा। जा दोहने वहनने ने मथनो कले तो प्रियंक नार्ग रुक रुगितो क्षण जनालो झाड़ू लगाते कृष्ण को देखे नारायण बर्तन धोते कृष्ण को देखे नहाते धोते कृष्ण को देखे धन्य है हम लोगों को तो बहुत दिन के बाद दर्शन मिला है अब वो तो प्रेम में मगन हो गई लेकिन उनको ये डर हुआ कि ये सुकुमार शरीर है और ये बज्र के समान कठोर कंस के मल्ल ये अन्याय न करे इनके साथ वहां महाराज कंस ने दिखाने के लिए कि तुम्हारे बच्चों को हम कैसे चूल चूल करवाते हैं देवकी वसुदेव को भी जेल खाने में से निकाल के और वहां ला करके बैठा दिया था बड़ा क्रूर महाराज अकरुण कंस अब वो देख करके सब के सब मन में यही सोचने लगे कैसे इनका मंगल हुआ जब दोनों भेड़ो महाराज ऐसी बढ़िया युद्ध कला का वर्णन है मल्ल युद्ध के संबंध में उस तो संस्कृत भाषा में कई ग्रंथ हैं कि कुश्ती कैसे लड़ना चाहिए अब आजकल तो लोग कोरस की किताब पढ़ते हैं उसमें कोरसा उसमें क्या रस है कोई रस वस्त है नहीं अब महाराज क्या हुआ कि दोनों हाथ से हाथ मिलाए करके और सिर से सिर भिड़ा के और पांव से पाँव भिड़ा करके और वो जो जोर जोर लगाने लगे महाराज कभी ऊपर उठा के ऊपर फेंक दें कभी नीचे गिराए के चढ़ बैठे कभी छाती से दबा दें वो जो युद्ध होने लगा वो बलव बला बलवत युद्ध एक बलवान और एक देखने में बालक वो युद्ध देख करके जो श्रेष्ठ लोग थे उन्होंने तो कहा बाबा ऐसा अन्याय का युद्ध देखना नहीं चाहिए सभा वानव प्रवेश वक्तव्यम बा समंजसम नारायण सभा में जाना ही नहीं चाहिए पहली बात तो ये और जाए तो वहाँ जो धर्म की बात हो वो कहनी चाहिए और भाग विभ्रुबन अब्रुबन विभ्रुवन व्यापी नरक किलविश भाग भवेत यदि वो वहाँ न्याय देख करके भी चुप रह जाए या विपरीत भूल तो वो पापी होता है वो भले मानुषों को तो यहाँ से चले जाना चाहिए लेकिन वो भी कंस से डरे है महाराज इतने में नारायण श्री कृष्ण ने दबा लिया चाणूर को और चूर चूर कर दिया अब उधर बलराम और मुष्टिक की लड़ाई हो रही मुष्टिक जो है वो घूसे की लड़ाई में बड़ा निपुण था वो क्या बोलते हैं जो दोनों घूसों से लड़ते हैं और एक बस में मुष्टिक माने घूसे की लड़ाई करने वाला मुष्टी मुष्टी युद्ध करने वाले को मुष्टिक बोलते हैं आ, वो तो महाराज बलराम जी के साथ थोड़ी देर युद्ध करता रहा देखो देखो बलराम की आंख लाल हो गई है अब उनको पसीना आ रहा है ऐसी स्त्री बोले सो बलराम जी ने तो महाराज उसके घुसे के जवाब में वो महा घुसा मारा की वो भी चित्त हो गया और प्राण उसके निकल गए उसके बाद सल तुसल कई आए उनको भी मार के भगा दिया अब जब कंस ने देखा कि हमारे तो सब योद्धा जो हैं वो नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं तो उसने आज्ञा दी कि बाजे बजाना बंद करो और ये जो ब्रज से आए हुए है ग्वालियन सब को सबको कैद कर लो और ये जो राम कृष्ण हैं इनको मार डालो वो अपने मंच पर से ये आदेश पर आदेश देता जा रहा था सुनने वाला तो कोई था नहीं नारायण श्री so, कृष्ण ने क्या किया कि हल्के से मंच तो उसने बड़ा ऊंचा बनवाया था कि बालक हैं जल्दी हमारे पास पहुँच न सके लेकिन अभी तो महाराज पहाड़ पर चढ़ने वाले रोज और पेड़ पर उछल कूद करने वाले बानर की तरह श्री कृष्ण तो हल्के से महाराज चढ़ गए उसके मंच पर और मंच पर चढ़ करके जब चढ़े तो तलवार लेकर के और उनके ऊपर चलाने लगा सो श्री कृष्ण ने ना महाराज धीरे से ने उसके मुकुट को खींच लिया और जब मुकुट को खींच लिया नंगे सिर हो गया हो और उसके बाद धीरे से वो तो डर के मारे ही हो कृष्ण को देखते ही कंस का तो हार्ट फेल ही हो गया और अब उसको उन्होंने जरा सा धक्का दिया मंच से नीचे गिरा और वो उसके ऊपर चढ़ बैठे अब श्री कृष्ण का भार तो वो कहा से सहता पर उसके शरीर में से भी एक ज्योति निकली असल में कोई पापी हो पुण्यात्मा हो और देवता हो दैत्य हो भला हो बुरा हो जो आत्मज ज्योति है वो तो तो जो श्री कृष्ण की आत्म ज्योति है वही सबकी आत्म ज्योति है नाम और रूप अलग अलग होने से तो कोई भेद होता नहीं सो तो उसकी ज्योति भी कृष्ण में मिल गई उसके भाई बंधु आए सो बलराम जी ने उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया अब स्त्रियाँ जो है वो रोने लगी सो श्री कृष्ण भगवान ने सबको समझाया बुझाया वो तो कहे देखो हमारे पति देव तुमने, न, तुमने न, थोड़े से स्वार्थ के लिए और बड़ा भारी अन्याय किया और उसी अन्याय का फल आज देखने को मिल रहा है कि हम सब विधवा हो गए गयी तो श्री कृष्ण ने उनको सबको मामी मामी कह के बहुत समझाया बुझाया और फिर कंस के शरीर को जमुना जी के तट पर ले गए और वहाँ उसकी अंतरिष्टि क्रिया हुई और नारायण फिर आकर के देव की और वसुदेव के चरणों में गिर पड़े बलराम और श्री कृष्ण दोनों तो देवकी और बसुदेव तो ये समझ रहे थे कि ये साक्षात परमेश्वर है सो कृत संवेद नऊ पुत्र न शंकया अब अब पांव पर गिरे हुए श्री कृष्ण और बलराम को उठावे नहीं और अपने हृदय से लगावे नहीं वो तो सोचे हरे ये तो परमेश्वर हैं सो श्री कृष्ण समझ गए अब ये तो हमको परमेश्वर समझ रहे हैं नंद बाबा और जसोदा मैया तो कभी परमेश्वर समझते नहीं थे उनका प्रेम बड़ा विशुद्ध था प्रेम में ऐश्वर्य जो है वो बाधक नहीं होता भले किसी का बेटा सम्राट हो नारायण की वो बहुत देवता हो कि परमेश्वर हो बाप तो उसको हमेशा बेटा ही समझेगा और बेटा ही समझ के प्यार करेगा तो नंद बाबा के प्रेम में तो ऐश्वर्य को कोई गुंजाइश ही नहीं थी इतना आनंद था उसमें कि उसमें माया की उपाधि से जो ईश्वरता आती है वो अपना काम नहीं करती थी वहाँ तो आनंद भाव की प्रधानता थी परंतु वसुदेव और देवकी ने जन्म के समय श्री कृष्ण को चतुर्भुज देखा था इसलिए उनके भीतर ऐश्वर्य का संस्कार था और उन्होंने हृदय से नहीं लगाया श्री कृष्ण ने सोचा कि ये तो, तो समझ गए कि हम परमेश्वर हैं सो so, ऐसी स्थिति में तो ये सब लीला हमारी कैसे पूरी होगी सो so, कतान जनम मोहिनी स्वजन मोहिनी माया जो है उसका विस्तार किया भक्त लोग मानते हैं कि माया तीन तरह की होती है एक तो होती है विमुख जन्म मोहिनी जिससे जो शत्रु लोग हैं विमुख लोग हैं वो मोहित हो जाते हैं दूसरी माया होती है वो स्वजन मोहिनी होती है अपने भक्तों को मोहित कर लेती है एक तीसरी माया होती है स्वमोहिनी हो जिसमें अपने आप ही मुग्ध हो जाते हैं स्वजन मोहनी माया का विस्तार किया और देव की वसुदेव ने उनको उठा करके गले से लगा लिया और प्यार करने लगे बस अब बलराम और श्री कृष्ण ने कहा की माता जी पिताजी देखो ये प्रत्येक पुत्र का धर्म है कि वो अपने माता पिता का पोषण करे उनकी सेवा करे उनके खान पान का रहन सहन का बंदोबस्त करे और यदि शक्ति रहते हुए भी अपने पिता की सेवा नहीं करता है तो वो नरक में जाने योग्य होता है आ, सो हम लोगों के पास तो आ, सब सामर्थ्य है फिर भी हमने इतने दिनों तक तुम्हारी सेवा नहीं की और तुमसे दूर रहे और तुमको इतनी इतनी तकलीफ भोगनी पड़ी सो इसके लिए हम बहुत दुखी हैं बहुत लज्जित हैं कि हमने अब आपकी सेवा आप तक आपकी सेवा नहीं की अब आप आनंद से बिरा जाए उसके बाद उग्रसेन से कहा कि आप तो पहले राजा थे ही कंस ने आपको जेल में डाल रखा था सो जेल से छुड़ा करके और उग्र को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 कि हम परमेश्वर हैं, सो ऐसी स्थिति में तो ये सब लीला हमारी कैसे पूरी होगी सोचान जन्म मोहिनी स्वजन मोहिनी माया जो है उसका विस्तार किया भक्त लोग मानते हैं कि माया तीन तरह की होती है एक तो होती है विमुख जन्म जिससे जो शत्रु लोग हैं, विमुख लोग हैं, वो मोहित हो जाते हैं दूसरी माया होती है वो स्वजन मोहनी होती है अपने भक्तों को मोहित कर लेती है तीसरी माया होती है स्वमोहिनी हो जिसमें अपने आप ही मुग्ध हो जाते हैं जनमोहनी, माया का विस्तार किया और देव की वसुदेव ने उनको उठा करके गले से लगा लिया और प्यार करने लगे बस अब बलराम और श्री कृष्ण ने कहा कि माता जी पिता जी देखो ये प्रत्येक पुत्र का धर्म है कि वो अपने माता पिता का पोषण करे उनकी सेवा करे उनके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 हम आपके आज्ञाकारी हैं देव निधारे आप हमको आज्ञा कीजिए कि आपका क्या काम करें ये देखो ईश्वर की ईश्वरता यही है कि वो छोटा बनने से भी आज्ञाकारी बनने से भी उसकी जो स्वाभाविक ईश्वरता है उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती और बोले कि जब हम आपके सेवक हैं तो इंद्रादी देवता भी आपके पास ला भेंट देंगे औरों की तो बात ही क्या है सेन को स्वस्थ किया और नारायण जो मथुरा के निवासी दूर दूर चले गए थे उन सबको बुला करके वहां बसाया और नित्यम निरीक्षमाना माना नाम जगती नारायण हमेशा मथुरा के लोग देखते थे लेकिन जो बुढे हो गए थे दुख के मारे अब श्री कृष्ण के दर्शन से वो सब के सब जवान हो गए सबको घर मिल गया रहने सहने की व्यवस्था मिल गई अपना व्यापार मिल गया काम धंधा मिल गया नारायण इधर तो ये हुआ अब उधर श्री कृष्ण जो है वो नंद बाबा के पास गए और वहाँ जा करके नंद बाबा को प्रणाम किया और बड़ी बड़ी वस्तुएं भेंट में दी और बोले कि असल में तो हमारे माता पिता आप ही हैं क्योंकि जो बालक का पालन पोषण करता है वही पिता होता है ये बात देखने में अच्छी लगती है महाराज लेकिन ये वज्र से भी कठोर है नंद बाबा की आंखों से तो झरझर आंसू गिरने लगे कि देखो हमारा बेटा जो है वो कह रहा है हमसे कि आपने हमारा पालन पोषण किया है चुपचाप कुछ बोले नहीं और नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ का काम करके मथुरा की व्यवस्था राज्य की व्यवस्था ठीक ठाक करके मैं फिर आप लोग का दर्शन करने के लिए वहाँ आऊंगा बाबा अपनी मंडली के साथ ब्रज में लौट गए और ब्रज में जब गए तो जसोदा मैया बिना कृष्ण के नंद बाबा को देख करके व्याकुल हो गयी और उन्होंने तो कह दिया कि महर अब तुम बिना कृष्ण के लौटे कैसे तुम्हारे प्राण शरीर में बिना कृष्ण के रह गए और यहाँ लौट ये आये हाय हाय तुम कैसे जीवित रह गए कृष्ण के बिना अब तो नारायण नंद बाबा बोले कि देखो महर बात यह है कि हमारे कृष्ण का कन्हैया का जो हृदय है वो बड़ा सुकुमार है यदि उसके कान में ये समय ये खबर कभी पड़ जाएगी थी मेरे वियोग में नंद बाबा जसोबा मैया मर गए तो उसको कितना दुख होगा तो हम लोग घुल घूल करके जीवन भर अपने को दुखी बना लेंगे दुख सह लेंगे लेकिन हमारे मरने का समाचार कभी श्री कृष्ण के कान में न पड़े अपने प्यारे को किसी प्रकार दुख न पहुंचे यही प्रेमी का कर्तव्य है सो नंद बाबा जसोबा मैया गोप ग्वाल ये सब एक न एक श्री कृष्ण आवेंगे इस आशा को लेकर के और घर में रहने लगे इधर वसुदेव जी ने देखा कि हमारे बालक तो अब 12 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और क्षत्री का यज्ञोपवीत संस्कार बारहवें वर्ष में होना चाहिए सो उन्होंने इनके जन्म के समय जो संकल्प किया था कि हम दस गायों का दान करेंगे सो वो गोदान पहले कर दिया और उसके बाद ब्राह्मण बुलाए करके यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जज्ञोपवीत माने अपने जीवन में एक नियम और एक व्रत धारण करना फिर ये अभक्ष है इसको नहीं खाएंगे नारायण या कार्य है इसको नहीं करेंगे इस तरह से अपने जीवन में ये चीज अग्रह जो है इसको नहीं लेंगे ये अवाच्य है इसको नहीं बोलेंगे अपने जीवन को यज्ञ के रूप में बना लेने का नाम यज्ञोपवीत तो संस्कार है अब तो वो यज्ञ के लिए तैयार हो गए और नारायण इसके बाद मथुरा का ठीक ठीक मथुरा की व्यवस्था बनाए करके चुपके से महाराज लोगों ने कहा जज्ञो पर भी संस्कार हुआ है तो पहले गायत्री का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए इसलिए श्री कृष्ण कहीं एकांत में बैठ करके इस समय गायत्री का अनुष्ठान कर रहे हैं लोगों को ये नहीं मालूम पड़ा कि श्री कृष्ण मथुरा से कहीं बाहर चले गए हैं या बलराम जी बाहर चले गए हैं नहीं तो बाहर के जो शत्रु हैं वो मथुरा पर आक्रमण कर देते अब चुपके से महाराज रथ में बैठ करके बलराम और श्री कृष्ण उज्जैनी गए उज्जैन जिसको आजकल बोलते हैं अवंती उज्जैन वहां काशी के पंडित जी रहते थे वो पंडित जी काशी के थे ये बात साफ साफ भागवत में है काश्यम शांपनी नाम उनका नाम था शांतिपनी और काशी के थे पति पत्नी दोनों और रोज संध्या दोनों अपने नित्य कर्म करते और पंडित जी अग्निहोत्र करते और विद्यार्थियों को विद्याओं का दान करते थे विद्या दानम परम दानम विद्या दान से बढ़ करके और कोई दान नहीं है ये जो रुपया पैसा देने वाले लोग समझते हैं कि हम बड़ा बारी दान करते हैं वो विद्या दान से बड़ा नहीं है विद्या दान से बड़ा है तो ये कही दान है वो अभय दान है नारायण संसार में जो डरा हुआ है इस लोक से परलोक से स्वर्ग से नरक से नारायण पाप से पुण्य से उसको निर्भय बना देना अभय कर देना ये सबसे बड़ा दान है अभय दान से बड़ा और कोई दान सृष्टि में नहीं होता अब पंडित जी विद्या दान करते थे ये महाराज जब रथ पर बलराम और श्री कृष्ण चढ़ के जा रहे थे उज्जैन तो रास्ते में देखा कि एक गरीब लड़का जो है वो फटा चीथला पहने हुए और रास्ते पर पड़ा है उसके पाव में कांटे गड़े हैं भूखा है प्यासा है सो श्री कृष्ण बलराम ने अपना रथ रोक लिया और बालक के पास गए कि बेटा तुमको भाई तुमको क्या दुख है उसने बताया कि मैं जा रहा था गुरुकुल में पढ़ने के लिए ने सो ने रास्ते ने काटा गड़ गया खाने को भिक्षा नहीं मिली मैं भूखा प्यासा यहाँ पड़ा हूँ सो बलराम श्री कृष्ण ने उसको खिलाया पिलाया भी उसका कांटा निकाला उसको स्वस्थ किया अपने रथ पर बैठा करके शांपनी जी के पास ले गए और तीनों जैसे भाई भाई हो ऐसे जाकर के शांपनी ऋषि से मिले और उनसे उन्होंने विधि पूर्वक विद्या ग्रहण की विद्या बिद की विधि होती है कि गुरुजी से ये न कहे कि आप हमको पढ़ाइए उनकी सेवा करे जब गुरुजी जी को नारायण मौज हो पढ़ाने की तब वो कहें कि अब आओ और ग्रंथ लेके आओ या ऐसे आओ और वो विद्या का दान करें गुरु जी के ऊपर कोई दबाव नहीं उनको कोई फीस नहीं दी जाती है उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता है क्योंकि वेतन लेने वाले कर पढ़ाने वाले को तो शास्त्र में अच्छा नहीं समझते हैं अब चौंसठ दिन रात में उन्होंने समग्र विद्या जो है समग्र कला चौसठों कला की शिक्षा श्री कृष्ण और बलराम को दे दी वो वेद में और वेदांग जितने छो जो अंग हैं नारायण वो व्याकरण और छंदस और नृत्य और शिक्षा नारायण ज्योतिष इन सब अंगों का उन्होंने अध्ययन करा दिया और सात दर्शन उन्होंने पढ़ लिए नारायण और भी जितने वेद के अंग उपांग है विद्या के और धर्म के जो चतुर्दश स्थान हैं उनका उन्होंने अध्ययन किया पुराणम न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग में श्रुता विविधा स्थान विद्या नाम धर्म च चतुर्दशा सब अध्ययन कर लिया यहाँ तक कि युद्ध विद्या भी उनसे सीख ली गांधर्व विद्या भी सीख ली आयुर्वेद विद्या भी सीख ली क्योंकि बिना गुरु के सीखी हुई जो विद्या होती है वो समय पर काम नहीं देती है विद्या परंपरा से प्राप्त होनी चाहिए जैसे एक दिया से दूसरा दिया जलता है नारायण इसी प्रकार एक हृदय में से दूसरे हृदय में विद्या का संचार होना चाहिए वो जो गुरु का संकल्प है वो विद्या देता है ये जो चुपचाप एकांत में बैठ के लोग नोट कर लेते हैं और लोगों की बात याद कर लेते हैं और फिर दूसरों को सुनाते हैं वो मालूम पड़ता है कि ये इनकी विद्या नहीं है ये तो कहीं से चोरी की हुई विद्या है वो स्पष्ट हो जाता है गुरु से ही विद्या का अध्ययन करना चाहिए अब उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि महाराज विद्या का अध्ययन तो हो गया अब आप कुछ दक्षिणा लीजिए सो so, नारायण गुरु सोचने लगे कि हम इनसे क्या मांगे अब उनको कुछ सूझ ही नहीं निष्काम ब्राह्मण उन्होंने निष्कारण अध्ययन किया और निष्कारण अध्यापन करा में ब्राह्मण है न निष्कारणम सदंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च ये महाभाष्य की उक्ति है किसी प्रयोज किसी कारणवश कि हमको ये मिलेगा विद्या का अध्ययन अध्यापन नहीं करना चाहिए अब उनको तो सूझे नहीं सुबह महाराज चले गए अपनी पत्नी के पास और जाके पूछा कि ये बलराम और श्री कृष्ण है ना बड़े प्रभावशाली हैं और हमसे मांगते हैं गुरु दक्षिणा लो तो इनसे क्या दक्षिणा मांगे अब ब्राह्मणी बिचारी उसका तो अपने बच्चे से बड़ा प्रेम था और वो बच्चा मर गया था वो समुद्र तो उसने कहा कि जब बड़े प्रभावशाली हैं तो इनसे कहो ये हमारा मरा हुआ बेटा लाद दें अब ब्राह्मणी को और क्या सूझे अपना बेटा सूझे नारायण अब तो श्री कृष्ण और बलराम समुद्र में गए और जा करके उससे कहा कि हमारे गुरुजी का बेटा लो समुद्र ने बड़ी पूजा पत्र की लेकिन बोला हमको तो मालूम नहीं है महाराज हमारे भीतर एक पंचजन नाम का असुर होता है आग वो आग पंच माने ये पांचों इंद्रियां और इंद्रियों से जन्य जो विषय लोभ है विषय लिप्सा है नारायण वही असुर है और वो संख के रूप में रहता है सो श्री कृष्ण ने गुरु जी की आज्ञा मान करके कि बेटा मिलेगा और समुद्र की बात मान करके उन्होंने पंचजन असुर को मार डाला असल में उस असुर को मारने का तो बहाना ही था भगवान तो जानते थे कि गुरु जी का बेटा इसमें नहीं है इसने नहीं मारा है लेकिन जो असुर है दैत्य है ये जो हमारे हृदय में जीवन में बड़ी बड़ी बुराइयां हैं इनको निकालने के लिए कोई न कोई ना मिस कोई न कोई ना बहाना चाहिए अब जन में तो मिला नहीं वो बालक फिर श्री कृष्ण जो है वो जोग विद्या से जमपुरी में गए और जमराज ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और श्री कृष्ण के कहने पर वो पुत्र दे दिया और वो पुत्र लेकर के आए अपने गुरुजी के चरणों में अर्पित किया दक्षिणा मिल गई पर श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं अभी नहीं हमसे तो गुरु और भी कोई दक्षिणा आप मांगिये वो हम गए गुरु को तो मांगना नहीं चाहिए मांगना तो बड़ा बुरा है वो न स्वार्थ पर लोगो न वेद पर संकटम दुनिया बड़ी स्वार्थी है वो दूसरे को क्या तकलीफ होगी इस बात को समझती नहीं है यदि वेदा न जाचे तो यदि वो दूसरे के तकलीफ को समझती तो किसी से कुछ मांगती नहीं और न न्या यदि स्वरा यदि ज़ि देने वाला समझता कि मांगने वाले को क्या तकलीफ है तो न कभी नहीं था सो गुरु जी को तो मांगने का बिल्कुल अभ्यास ही नहीं था उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम्हारे लिए दक्षिणा देने की कोई चीज नहीं रह गई तुमने हमको अपना गुरु बनाए करके धन्य धन्य बना दिया तुम्हें तो सारी विद्या स्वयं प्राप्त है मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जो कुछ है ये वेद है वो कभी तुम्हारे पुराने नहीं पढ़ेंगे छंदान से यात मानी जैसे एक पह के बाद अध्ययन किया हुआ वेद भी बासी पढ़ने लगता है उसको बिल्कुल ताजा रखना चाहिए नारायण ये नहीं कि पुस्तक जब देखेंगे तब वेद करेंगे वो तो बिल्कुल मुखाग्र होना चाहिए श्रुति है कान से सुनी हुई चीज लिखी हुई चीज नहीं है परंतु तुम्हें हमेशा ताजा रहेंगे सारे शास्त्र ठीक रहेंगे तुम्हें अकंठस्थ रहेंगे और समय पर काम देंगे सारी विद्या अस्त्र विद्या शास्त्र विद्या जो कुछ लौकिक विद्याओं हो कलाओं में तो झाड़ू लगाना भी है घर में नारायण घर को सजाना भी है खाट बुनना भी है रसोई बनाना भी है चौसठों विद्या में पारंगत होकर के श्री कृष्ण लौटे आए अब लौटे आए मथुरा के लोगों को मालूम हुआ बड़े सुखी, सुखी हुए महाराज बड़े सुखी हुए मथुरा के लोग जरा संकीर्तन करना देखो श्रीमनारायण श्रीमनारायण नारायण नारायण श्रीमनारा, कूल कुंजांकर वल्लवी व्रज बेष्टित नमा नयनानंदम नतन मत नंद नंदनम जब मथुरा की सब व्यवस्था ठीक हो गई श्री कृष्ण ने अपने सच्चे प्रेमी उद्धव जी को बुलाया उद्धव जी क्या हैं? भगवान की उत्सव मूर्ति हैं। उत्सव को ही उद्धव कहते हैं आजकल भी ये प्रथा है दक्षिण के मंदिरों में कि एक मूर्ति तो अचल रहती है मंदिर के भीतर और दूसरी चल मूर्ति होती है जो उत्सव में बाहर निकाली जाती है घुमाई जाती है नारायण जैसे तो ऐसी श्री कृष्ण तो है अचल मूर्ति और उद्धव जी हैं चल मूर्ति लेकिन ये भगवान के समान नहीं है निर्दवों में मन न्यूनों उद्धव जी श्री कृष्ण से कम नहीं है क्यों तो जदगुण नारदिता प्रभु उनके मन में विषय वासना नहीं है ने उनको अपना गुलाम नहीं बनाया अब नहीं कहो भाई केवल प्रेमी होने से तो काम नहीं चलता कोई गुप्त बात कहनी हो और प्रेमी से कह दिया और प्रेमी निकला देखा वो महाराज उड़ा बात तो बुद्धि सत्य बड़े बुद्धिमान भी थे उद्धव जी अच्छा बुद्धिमान भी थे पर कहीं पढ़ अनपढ़ तो कब बोले नहीं शिष्यो बृहस्पति साक्षात साक्षात बृहस्पति के शिष्य थे और जदुवंशियों के मंत्री थे मंत्रा कैसे की जाती है ये उनको मालूम था और श्री कृष्ण के सखा से उनको एक दिन श्री कृष्ण ने एकांत में बुलाया और बुलाये करके उनसे अपने हृदय की जो बात थी वो प्रकट की आजकल के लोग महाराज तरह तरह की बात करते हैं मैंने एक पुस्तक पढ़ी उसमें ऐसे लिखा था एक दिन श्री कृष्ण जमुना जी के किनारे बैठे थे और उसमें देखा कि एक स्वर्ण वर्ण कमल जो है सोने के समान चमकता हुआ पीला पीला कमल बह रहा है वो कमल श्री राधा रानी ने वृंदावन में श्री कृष्ण के उद्देश्य से जमुना जे में डाला था और उसको उन्होंने पकड़ लिया अब तो राधा रानी की याद आ गई ये बात वैसे देखने में बहुत अच्छी लगती है परंतु राधा रानी की याद श्री कृष्ण को किसी निमित्त से आती है कमल देख करके आती है इससे तो उनके प्रेम उनके प्रेम की कमी सूचित तो